श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद अंठावन सिंदूरिया पाठी में ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश समाधि में कार्तिक की कृष्णा एकादशी है सोमवार 26 नवंबर अठारह सौ तेरासी श्री मणिलाल मल्लिक के मकान में पट्टी ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है मकान चितपुर रास्ते पर है समाज का अधिवेशन राजपथ के पास ही दुमंजले के सभागृह में हुआ करता है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 यही कारण है कि ब्राह्मण भक्तों के वे इतने प्यारे हो गए थे वे भगवत प्रेम में मस्त रहते हैं उनका प्रेम उनका प्राजल विश्वास ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत ईश्वर के लिए उनका व्याकुल होकर रोना माता मानकर स्त्री जाति की पूजा उनका विषय प्रसंग वर्जन तेल धारा धारावश सदा ही ईश्वर प्रसंग करते रहना उनका सर्वधर्म समन्वय और अन्य धर्मों के प्रति मात्र भी द्वेश भाव का न रहना भगवत भक्तों के लिए उनका रोना इन सब कारणों से ब्राह्म भक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं शिवनाथ और सत्यभाषण, उपासना के पूर्व श्री रामकृष्ण विजय कृष्ण गोस्वामी और दूसरे ब्राह्म भक्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं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 यह लो अपना अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो माँ यह लो अपना भला यह लो अपना बुरा मुझे शुद्ध भक्ति दो माँ यह लो अपना पुण्य यह लो अपना पाप मुझे शुद्ध भक्ति दो जब यह सब मैंने कहा था तब यह बात नहीं कह सका कि माँ यह लो अपना सत्य यह लो अपना असत्य माँ को सब कुछ तो दे सका परंतु सत्य न दे सका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 आनंद रूपम अमृतम यद विभाति शांतम शिवम अद्वैतम शुद्धम अपाप विद्धम प्रणव संयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदयाकाश में प्रतिध्वनित होने लगी अनेकों के अंतस्थल में वासना का निर्वाण सा हो गया चित्त बहुत कुछ स्थिर और ध्यानोन्मुख होने लगा सबकी आँखें मुंदी हुई है थोड़ी देर के लिए सब कोई वेदोक्त सगुण ब्रह्म का चिंतन करने लगे श्री राम कृष्णदेव भावमग्न हैं, निष्पन्ध स्थिर दृष्टि निर्वाक चित्रपुत्तलिका की तरह बैठे हुए हैं आत्मा पक्षी न जाने कहाँ आनंद पूर्वक विहार कर रहा है शरीर शून्य मंदिर सा पड़ा हुआ है समाधि के कुछ समय बाद श्री राम कृष्णदेव आंखें खोलकर चारों ओर देख रहे हैं देखा सभा के सभी मनुष्य आँखें बंद किए हुए हैं तब श्री राम कृष्णदेव ब्रह्म ब्रह्म कहकर एकाएक खड़े हो गए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 जो राजर्षि जनक कथा था जनक निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे वैसा ही हम लोग भी करेंगे मैंने कहा सोचने ही से क्या कोई जनक हो सकता है राजर्षि जनक को कितना तपस्या करने के बाद ज्ञान लाभ हुआ था नतमस्तक और ऊर्धपद होकर उग्र तपस्या में कितना काल व्यतीत करने के बाद वे संसार में लौटे थे परंतु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है हाँ अवश्य है कुछ दिन एकांत में साधना करनी पड़ती है तब भक्ति होती है तब ज्ञान होता है इसके बाद जाकर संसार में रहो फिर कोई दोष नहीं जब निर्जन में साधना करोगे उस समय संसार से बिल्कुल अलग रहो तब स्त्री पुत्र कन्या माता पिता भाई बहन आदमी कुटुम्ब कोई भी पास न रहे निर्जन में साधना करते समय सोचो हमारे कोई नहीं है ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं और रो रो कर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो यदि कहो कितने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहें तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह रह सको तो वह अच्छा तीन दिन रहो तो और भी अच्छा है अथवा बारह दिन महीने भर तीन महीने साल भर जो जितने दिन रह सके ज्ञान भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता हाथों में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं चिपकता छूई छुअवल खेलो तो पार छू लेने से फिर डर नहीं रहता एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाओ फिर हजार वर्ष तक मिट्टी के नीचे गड़े रहने पर भी जब मिट्टी से निकाले जाओगे तो सोना का सोना ही रहोगे मन दूध की तरह है उस मन को अगर संसार रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जाएगा इसीलिए दूध को निर्जन में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है जब निर्जन में साधना करके मन रूपी दूध से ज्ञान भक्ति रूप मक्खन निकाला गया तब वह मक्खन अनायास ही संसार रूपी पानी में रखा जा सकता है वह मक्खन कभी संसार रूपी जल में मिल नहीं सकता संसार जल पर निलिप्त होकर उतराता रहता है श्रीयुक्त विजय कृष्ण गोस्वामी की निर्जन में साधना श्रीयुक्त विजय अभी अभी गया से लौटे हैं वहाँ बहुत दिनों तक निर्जन में रहकर वे साधुओं से मिलते रहे थे इस समय उन्होंने भगवा धारण कर लिया है उनकी अवस्था बड़ी ही सुंदर है जान पड़ता है सदा ही अंतर्मुख रहते हैं श्री राम कृष्णदेव के पास सिर झुकाए हुए हैं जैसे मग्न होकर कुछ सोचते हों विजय को देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने कहा विजय क्या तुमने घर ढूंढ लिया देखो दो साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुँचे आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर बाजार दुकानें और इमारतें देख रहा था इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गई तब दूसरे साधु ने कहा तुम दंग होकर शहर देख रहे हो तुम्हारा डेरा डंडा कहाँ है पहले साधु ने कहा मैं पहले घर की खोज करके डेरा डा डेरा डंडा कहाँ है पहले साधु ने कहा मैं पहले घर की कोच करके डेरा डंडा रख ताला लगाकर निश्चिंत होकर निकला हूँ अब शहर का रंग ढंग देख रहा हूँ इसीलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमने घर ढूंढ लिया मास्टर आदि से देखो इतने दिनों तक विजय का फुवारा दबा हुआ था अब खुल गया है निष्काम कर्म सन्यासी के लिए वासना त्याग विजय से देखो शिवनाथ बड़ी उलझन में है अखबार में लिखना पड़ता है और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते हैं विषय कर्म ही से अशांति होती है कितनी चिंताएं आई इकट्ठी होती हैं भागवत में है, अवधूत ने चौबीस गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था एक जगह धीवर मछली मार रहे थे एक चील झपट कर एक मछली ले गई परंतु मछली को देख कर करीब एक हजार उसके पीछे लग गए और साथ ही काँव काँव करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया मछली को लेकर चील जिस तरह जिस तरफ जाती कौवें भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ जाते चील दक्षिण की ओर गई तब कौवें भी उसी ओर गए जब वह उत्तर की तरफ गई तब वे भी उसी ओर गए इसी तरह पूर्व और पश्चिम की ओर भी चील चक्कर काटने लगी अंत में घबराहट के मारे उसके चक्कर लगाती हुई मछली उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी तब वे कौवे चील को छोड़ मछली की ओर उड़े चील तब निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी बैठी हुई सोचने लगी कुल बखेड़े की जड़ यही मछली थी अब वह मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ अवधूत ने चील से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मछली सांत रहेगी अर्थात वासना रहेगी तब तक कर्म भी रहेगा और कर्म के कारण चिंता और अशांति भी रहेगी वासना का त्याग होने से ही कर्मों का क्षय हो जाता है और शांति मिलती है परंतु निष्काम कर्म अच्छा है उससे अशांति नहीं होती पर निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है मनुष्य सोचता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ परंतु कहाँ से कामना निकल पड़ती है यह समझ में नहीं आता यदि पहले की साधना अधिक हो तो उसके बल से कोई कोई निष्काम कर्म कर सकते हैं ईश्वर दर्शन के बाद निष्काम कर्म अनायास ही किए जा सकते हैं ईश्वर दर्शन के बाद प्रायः कर्म छूट जाते हैं दो एक मनुष्य नारदादी लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं सन्यासी को संचय न करना चाहिए प्रेम के फल स्वरूप कर्म त्याग अवधूत की एक आचार्या और थी मधुमक्खी मधुमक्खी बड़े परिश्रम से कितने ही दिनों में मधु संचय करती है परंतु उस मधु का भोग वह स्वयं नहीं कर पाती छत्ता कोई दूसरा ही आकर तोड़ ले जाता है मधुमक्खी से अवधूत को यह शिक्षा मिली कि संचय न करना चाहिए साधु संतों को सोलहों आने ईश्वर पर अवलंबित रहना चाहिए उन्हें संचय न करना चाहिए यह संसारियों के लिए नहीं है संसारी को संसार का भरण पोषण करना पड़ता है इसीलिए उन्हें संचय की आवश्यकता होती है पक्षी और संत संचयी नहीं होते परंतु चिड़िया बच्चे देने पर संचय करती है चोच में दबाकर बच्चे के लिए खाना ले आती है देखो विजय साधु के साथ अगर बोरिया बंधना रहे कपड़े की पंद्रह गिरह वाली गठरी रहे तो उस पर विश्वास न करना मैंने बटतल्ले में ऐसे साधु देखे थे दो तीन बैठे हुए थे कोई दाल के कंकड़ चुन रहा था कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बड़े आदमी के घर के भंडारे की गप लड़ा रहा था अरे उस बाबू ने लाखों रुपए खर्च किए साधुओं को खूब खिलाया पूड़ी जलेबी पेड़ा बर्फी मालपुआ बहुत सी चीज़ें तैयार कराई तब हंसते हैं विजय जी हाँ गया में इस तरह के साधु मुझे भी देखने को मिले हैं गया के साधु लोटा वाले होते हैं सब हँसते हैं श्री राम विजय के प्रति ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहें अब तुम्हारा समय हो गया है अब सब छोड़कर तुम कहो मन तू देख और मैं देखूं कोई दूसरा न देखे यह कहकर श्री राम कृष्ण उस अतुलनी कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे भावार्थ आदरणीय श्यामा को यत्नपूर्वक हृदय में धारण करो मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखने पाए कामादि को धोखा देकर मन आ निर्जन में उसे देखें साथ रसना को भी रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे कुमंत्रणाएँ देने वाली जितनी कुरुचियाँ हैं उन्हें पास भी न फटकने देना ज्ञान नयन को पहरेदार रखो वह सतर्क रहे श्री राम कृष्ण विजय के प्रति भगवान की शरण में जाकर अब लज्जा भय यह सब छोड़ो मैं अगर भगवत कीर्तन में नाचूं, तो लोग मुझे क्या कहेंगे यह सब भाव छोड़ो लज्जा घृणा और भय इन तीनों में किसी के रहते ईश्वर नहीं मिलते लज्जा घृणा भय जाति अभिमान गुप्त रखने की इच्छा ये सब पास है इन सब के चले जाने से जीव की मुक्ति होती है पासों में जो बंधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है पहले पहल पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है वैसी ही यदि ईश्वर के प्रति हो तो ही भक्ति होती है शुद्ध भक्ति का होना बड़ा कठिन है भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं इसके बाद भाव होता है भाव में मनुष्य निर्वाह हो जाता है वायु स्थिर हो जाती है कुंभक आप ही आप होता है जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है प्रेम का होना बड़ा बड़ी दूर की बात है प्रेम चैतन्य देव को हुआ था ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीज़ें भूल जाती है संसार भूल जाता है अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है यह जा कहकर श्री राम कृष्णदेव फिर गाने लगे भावार नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब हरिम कहते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी संसार वासना दूर हो जाएगी शरीर पुलकित हो जाएगा भाव कुंभक तथा ईश्वर दर्शन ऐसी बातचीत हो रही है ठीक इस समय कुछ और निमंत्रित ब्राह्म भक्त आकर उपस्थित हुए उनमें कुछ तो पंडित थे और कुछ उच्च पदाधिकारी राज कर्मचारी उनमें एक श्री रजनीनाथ राय भी थे श्री रामकृष्ण कहते हैं भाव के होने पर वायु स्थिर हो जाती है अर्जुन के जब लक्ष्य भेद किया अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया तब उनकी दृष्टि मछली की आँख पर ही थी किसी दूसरी ओर नहीं यहाँ तक कि आँख के सिवाय कोई दूसरा अंग उन्हें दिख ही नहीं पड़ा ऐसी अवस्था में वायु स्थिर होती है कुंभक होता है ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु घर हुई सिर की ओर जाती है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 वैभव सम्मान पद आदि का अहंकार होता है यह सब दो दिन के लिए है साथ कुछ भी न जाएगा एक गीत में है गीत का आशय हे मन सोच ले कोई किसी का नहीं है तो इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है माया जाल में फंसकर कर दक्षिणा काली को भूल न जाना जिसके लिए तू इतना सोचता है क्या वह मेरे साथ भी जाएगा तेरी वही प्रेयसी